श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गदाधर की किशोर अवस्था गदाधर की बारंबार भाव समाधि तब गदाधर की बीच बीच में उस प्रकार की समाधि होने लगी ध्यान करने के समय तथा देव देवियों की स्तुति के संगीत आदि श्रवण करता हुआ वह प्रायः तन्मय हो जाता था और उसका चित्त स्वल्प अथवा अधिक काल के लिए अंतरलीन होकर बाह्य विषयों से पूर्णतया विरत हो जाया करता था वह तन्मयता जिस दिन प्रगाढ़ होती थी उस दिन उसकी बाह्य चेतना एकदम विलुप्त हो जाती थी जिसके फलस्वरूप कुछ काल के लिए वह जड़ जैसा बन जाता था किंतु उस अवस्था की निवृत्ति हो जाने के बाद उससे प्रश्न करने पर वह कहता था कि जिन देव देवियों के ध्यान अथवा संगीतादि का वह श्रवण कर रहा था अपने अंदर उनसे संबंधित किसी दिव्य दर्शन को प्राप्त कर वह आनंदित हुआ है चंद्रा देवी तथा उनके परिवार के सभी प्रमुख लोग उन घटनाओं से कुछ दिन तक अत्यंत भयभीत रहे किंतु उससे बालक के स्वास्थ्य की कोई हानि नहीं हुई है वह सब कार्यों को संपन्न करता हुआ अत्यंत आनंद के साथ समय व्यतीत कर रहा है यह देख उनकी आशंका क्रमशः दूर हो गई इस प्रकार की अवस्था बारंबार उपस्थित होने के कारण बालक भी उससे अभ्यस्त हो गया और वह प्रायः उसकी इच्छाधीन हो गई उसके प्रभाव से सूक्ष्म विषयों की ओर उसकी दृष्टि प्रसारित होती गई और देवदेवियों के विषय में उसे नाना प्रकार की उपलब्धि होने के कारण वह आनंदित ही होता था शंकित कभी भी नहीं अस्तु बालक की धार्मिक प्रवृत्ति अब दिनों दिन विशेष रूप से बढ़ने लगी और अब गांव में जहां कहीं भी श्रीहरि संकीर्तन शिवजी तथा मनसा देवी के उत्सव धर्म ठाकुर के पूजनादि धार्मिक अनुष्ठान होते थे वहां उपस्थित होकर उनमें पूर्ण रूप से वह सहयोग देने लगा बालक का महान तथा उदार धार्मिक स्वभाव उसे विभिन्न देवदेवियों के उपासकों के प्रति विद्वेश रहित बनाकर उनके प्रति उसका आकर्षण बढ़ाने लगा इसमें संदेह नहीं कि गांव की प्रचलित प्रथा से उस विषय में सहायता प्राप्त हुई क्योंकि विष्णु के उपासक शिवजी के भक्त धर्म ठाकुर के पूजक वर्ग ये सब विभिन्न संप्रदाय के लोग अन्य गांवों की तरह परस्पर विद्वेश न कर आपस में मिलजुल कर अत्यंत सद्भावना के साथ वहाँ निवास करते थे परंतु गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति की ऐसी परिणति होने पर भी पढ़ने लिखने में उसका अनुराग न बढ़ा पंडित तथा भट्टाचार्य आदि उपाधि उपाधिभूषित व्यक्तियों के भौतिक भोग सुख तथा धन धनलिप्ता को देखकर वह उन लोगों की तरह विद्योपार्जन के प्रति दिनों दिन उदासीन बनने लगा बालक अपने सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के आचरणों का लक्ष्य क्या है यह जानने के लिए सर्वप्रथम अग्रसर होता था और अपने पिताजी के वैराग्य ईश्वर भक्ति एवं सत्य सदाचार तथा धार्मिकता आदि गुणों को आदर्श के रूप में रखकर उनके आचरणों का मूल्यांकन करने में प्रवृत्त होता था इस प्रकार विचार में प्रवृत्त हो संसार के प्रायः सभी व्यक्तियों के उद्देश्यों को अन्य प्रकार देखकर वह विस्मित हो उठा साथ ही अनित्य संसार को नित्य मानकर वे सर्वदा दुख में निमज्जित हैं यह देखकर उससे भी कहीं अधिक उसे कष्ट होने लगा इस प्रकार विचार विमर्श करने के फलस्वरूप उसके मन में अपने जीवन को भिन्न रूप से परिचालित करने के संकल्प का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है इन बातों को सुनकर पाठकों के मन में संभवतः या शंका उदित हो सकती है कि 11-12 वर्ष के बालक में सूक्ष्म दृष्टि तथा विचार शक्ति का इतना विकास होना कैसे संभव है उत्तर में कहा जा सकता है कि यद्यपि साधारण बालकों के लिए ऐसा होना संभव नहीं है किंतु गदाधर उस श्रेणी का बालक नहीं था असाधारण प्रतिभा मेधा तथा मानसिक संस्कारों को लेकर उसका जन्म हुआ था इसलिए अल्पवयस्क होने पर भी उसके लिए यह कार्य आश्चर्यजनक नहीं था अतः उस संबंध में हमें चाहे जैसी भी प्रतीति क्यों न हो अनुसंधान करने से हमको जो विदित हुआ है सत्य के कारण उसे वैसे ही वर्णन करने के लिए हम बाध्य हैं